हरे कृष्णा अभी आप जो यहाँ पर देख रहे हैं वो एक चूने की घानी है जिसमें चूने को रेत के साथ पीसा जा रहा है और बैलों की शक्ति से ये कार्य हो रहा है हेतु है कि हम यहाँ पर एक सन्यासी कुटीर बनाने जा रहे हैं और ये पद्धति न केवल सन्यासी कुटीर के लिए बल्कि नंदग्राम में सभी भवनों के लिए उपयोग में लाई जाती है परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जिनके मार्गदर्शन में ये कार्य चल रहा है और ये सन्यासी कॉटेज कुटीर में महाराज आकर के वर्णाश्रम और कृष्ण भावना प्रचार के हेतु पुस्तकें लिख सकें ये एक उसका मुख्य हेतु है कुटिया का तो महाराज चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो भवन बनाएँ उसमें आधुनिक जो फैक्ट्रियां हैं उसमें निर्मित चीज़ों को उपयोग ना करके पारंपरागत पारम्परागत तरीके से जो उपयोग में लाई जाती थी ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जिससे कि हम समाज को दिखा सकें कि हमारी जो परंपरा के अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी थी वो वास्तव में कितनी विकसित थी और बहुत अधिक उसके अधिक फ़ायदे थे जैसे कि ये उसका एक उदाहरण होगा तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि वन इज़ टू थ्री यानी कि एक भाग चूना और तीन भाग रेत लेकर के ये एक बड़ा पत्थर है जिससे इसको पीसा जा रहा है ये पत्थर हमने बनवाया नहीं है बल्कि ये पत्थर हमें पास के गांव से मिला है क्योंकि पहले गांव गाँव में ये कार्य होता था सभी जगह पर इस प्रकार से चूने से काम होता था सीमेंट नहीं था सीमेंट की सीमेंट से बहुत अच्छा काम इससे होता था तो ये हमें वहाँ से मिला और फिर हमने ये इसकी एक नाली ट्रेंच खुदवाई और जिसमें अभी ये बैलों से काम हो रहा है तो ये जो चूना इस प्रकार से निर्मित होता है इसका गुण ये है कि ये जहाँ सीमेंट केवल मात्र कुछ दशकों तक चलता है यहाँ पर ये उसके वनस्पत ये जो चूना है उसका कार्य जो होगा उसकी जो बिल्डिंग बनेंगी उसकी आयु हज़ार साल होगी तो दूसरा ताप सीमेंट से जो बिल्डिंग बनती है आरसीसी से तो गर्मी में बहुत गर्म हो जाती हैं सर्दी में बहुत ठंडी होती हैं लेकिन चूने की एक ख़ास बात है कि ये गर्मी में ठंडा रखता है अंदर और ठंड में अंदर गर्म रखता है और कोई फैक्ट्री की जरूरत नहीं है भगवान ने प्रकृति में चूना दिया है रेत है उन दोनों को हम मिलाकर के ये सब कार्य कर पा रहे हैं और दूसरा बैलों का उपयोग हो रहा है आज हम गोरक्षा की बात करते हैं लेकिन जब तक हम बैलों को किस प्रकार से वो हमारे पिता हैं और हमारे ये सब कार्य में मदद करते हैं ऐसा दिखाएंगे नहीं करेंगे नहीं तब तक हम वास्तव में गोरक्षा नहीं कर पाएंगे तो ये उस तरफ एक कदम है जहाँ पर बैल का उपयोग शक्ति का हो रहा है नहीं तो ट्रैक्टर और अन्य अन्य चीज़ों का उपयोग करेंगे या सीमेंट बनाने के लिए बहुत ईंधन यूज़ करेंगे लेकिन यहाँ पर जो पशु हैं उनका निर्वाह होता है और पशु हमारी मदद करते हैं तो ये एक उदाहरण हम लोग प्रस्तुत करने कर रहे हैं यहाँ पर नंदग्राम में कि जो कंस्ट्रक्शन है जो बनाने का कार्य है बिल्डिंग्स को वो पारंपरिक तरीके से हो हरे कृष्ण